महाभारत द्रोण पर्व षष्ट अधिक शतमो अध्याय अस्वस्थामा का दुर्योधन को उपालम्बपूर्ण आश्वासन देकर पांचालों के साथ युद्ध करते हुए धृष्ट दुम्न के रथ सहित सारथी को नष्ट करके उसकी सेना को भगाकर अद्भुत पराक्रम दिखाना संजय उवाच दुर्योधने दुर्योधनेक्तो द्रोणिराहर्मद चकारारी वधे इंद्रो दैत्यवधे संजय कहते हैं राजन दुर्योधन के ऐसा कहने पर रण दुर्वध अस्तम स्थामा ने उसी प्रकार शत्रुवध के लिए प्रयत्न आरंभ किया जैसे इंद्र दैत्यवध के लिए प्रयत्न करते हैं महाबाहु प्रत्युवाच महाबाहू स्वुत्रच सत्यमेतन महाबाहू यथावधति कौरव उस समय महाबाहु अस्वस्था ने आपके पुत्र से यह वचन कहा महाबाहु कौरव नंदन तुम जैसा कहते हो यही ठीक है प्रिया ही पांडवा नि मम चापे पितुष्य तथई वाह प्रिय हो न तो युद्धे कुुश्रेष्ठ कुरु पांडव मुझे तथा मेरे पिताजी को भी बहुत प्रिय है इसी प्रकार उनको भी हम दोनों पिता पुत्र प्रिय हैं किंतु युद्ध स्थल में हमारा यह भाव नहीं रहता शक्ति तस्ता प्राणान भी अहम कर्णस्य कर्णस्ल्य कृपो हार्दिकात्ण्डवी सेना तात हम अपने प्राणों का मोह छोड़कर निर्भय ते होकर शक्ति युद्ध करते हैं निपश्रेष्ठ मैं कर्ण शल्य कृप और कृतवर्मा कलक मारते मारते पांडव सेना का संहार कर सकते हैं कौरवेना छप ये महाबाह महाबाहू कुश्रेष्ठ यदि यदि उस युद्धस्थल में हम लोग न रहें तो पांडव भी आधे निमेष में ही कोरो सेना का संहार कर सकते हैं युद्धताम शक्त्यां तेसाम तास्मा युद्धता तेजस्तेज समय प्रशम जाति भारत हम यथाशक्ति पांडवों से युद्ध करते हैं और वे हम लोगों से युद्ध करना चाहते हैं भारत इस प्रकार हमारा तेज परस्पर एक दूसरे से टकराकर शांत हो जाता है अशक्यात साजे तुम पांडवा अनेकनी जीवस्तु देवस्तु पांडवपुत्र सुधि सत्यम ब्रवीपिते राजन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि पांडवों के जीते जी उनकी सेना को बलपूर्वक जीतना असंभव है आत्मार्थम युद्धमान समर्था पांडु नंदना कि मो तो सैनष्यंति भारत भरत नंदन पांडव शक्तिशाली हैं और अपने लिए युद्ध करते हैं फिर वे किस लिए तुम्हारी सेनाओं का संघार नहीं करेंगे तम तो लुब्धतमो राज्य कृत सर्वाभिखी मानी चतोस्मान से कौरव नरेश तुम तो लोभी और छल कपट की विद्या को जानने वाले हो सब पर संदेह करने वाले और अभिमानी हो इसलिए हम लोगों पर भी शंका करते हो मन्म कुछित हो राजुष अनानप क्षुद्र संक से राजन मेरी मान्यता है कि तुम निंदित पापात्मा एवं पाप पुरुष हो क्षुद्र नरेश तुम्हारा अंतकरण पाप भावना से ही पूर्ण है इसलिए तुम हम पर तथा दूसरों पर भी संदेह करते हो अहम तो यत्न त्यक्त ए सामग्रामन कुरुनंदन, कुरुनंदन मैं अभी तुम्हारे लिए जीवन का मोह छोड़कर पूरा प्रयत्न करके संग्राम भूमि में जा रहा हूँ योशे हम भी च वरान, वरान। सह सोम जैस संग्रामे तत्प्रिया तो मरिंद शत्रु दमन मैं शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा और उनके प्रधान प्रधान वीरों पर विजय पाऊंगा संग्राम भूमि में तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैं पांचालों सोम को कह तथा पांडवों के साथ भी युद्ध करूंगा। अद्य मद निर्दगो सिर्जिता गावो विद्रवी संर्वश आज पांचाल और सोमक योद्धा मेरे बाणों से दग्ध होकर सिंह से पीड़ित हुए गावों के समान सब और भाग जाएंगे राजा दृष्ट् मम पराक्रम अस्वस्थाम मे सह सोमक आज सोमको सहित धर्मपुत्र राजा युधिष्ठि मेरा पराक्रम देखकर संपूर्ण जगत को अस्वस्थाम से भरा हुआ मानेंगे आगमिष्यतिर्वहदम धर्मपुत्रो पुत्रो युधिष्ठि दृष्टवा विनता पंचाला सोम कई सह सोमको सहित पांचालों को युद्ध में मारा गया देख आ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा निर्वेद अर्थात खेद एवं वैराग्य होगा ये मा युद्धे भी तान श्याम भारत नीर मोक्ष मद्दावंतर आगता भारत जो लोग रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करेंगे उन्हें मैं मार डालूंगा वीर मेरी के भीतर आकर शत्रु अभ्यवर तथ यु त्रासधन विद चिकव पुत्राणाम प्रियम प्राण भ्रता वर आपके पुत्र दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु अस्वस्थामा समस्त धर्मधरो को त्रास देता हुआ युद्ध के लिए शत्रु के सामने डट गया। डाणियों में श्रेष्ठ अस्वस्थामा आपके पुत्रों का प्रिय करना चाहता था तथो ब्रवेशान गौ सुत परम इतः सर्वे मम गात्रे महारथ स्त्री युद्धद्वम दर्शेअोलाघव तदनंतर गौतमी नंदन अश्वस्थामा ने केकेों सहित पांचालों से कहा महारथियों अब सब लोग मिलकर मेरे शरीर पर प्रहार करो और अपने अस्त्र संचालन की फूर्ति दिखाते हुए सुस्थिर होकर युद्ध करो एव मुक्ता सर्वे शस्त्रवेर पात द्रोणीम प्रति महाराज जल जलम जलधरा इव महाराज अस्वस्था के ऐसा कहने पर वे सभी वीर उनके ऊपर उसी प्रकार अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे जैसे मेघ पर्वत पर पानी बरसाते हैं धान्य हत्या सरा द्रोणे प्रमुखे वीरान पोथ यमुखे पांडपुत्राणाम प्रभो, प्रभो द्रोण कुमार ने उनके उन बाणों को नष्ट करके उनमें से दस वीरों को पांडवों और शिष्ट के सामने ही मार गिराया परित्यजे दौत सम्रांगण में मारे जाते हुए पांचाल और सोमक पुत्र अस्त्रस्थामा को छोड़कर दसो दिशाओं में भाग गए दृष्टवा ध्रुवत शूरा सह सोमका महाराज द्रोणम अभ्य ध्रुव महाराज सूर्य पांचालों और सोमकों को भागते देख धृष्ट ने रण क्षेत्र में अस्वस्थामा पर धावा किया तथ का चित्राण सजलांबुदना मृत सतेन शूराण रथावर्ती पुत्र पांचाज से धृष्टो महारथ द्रोणमृत प्रवृद्वाक्यम दृष्टो निपाति तदनंतर सुवर्णचित्रित सजल जलधर के समान गंभीर घोष करने वाले तथा युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले सौरथों एवं रथियों से घिरे हुए पांचाल राजकुमार महारथी अपने योद्धाओं को मारा गया देख द्रोण कुमार से इस प्रकार कहा आचार्य पत्र दुर्बे कि मन निहत तब समाग मया सा यदि सूरोगे अहम ताम तो निह निश्या बुद्धि वाले आचार्य पुत्र दूसरों को मारने से तुम्हें क्या लाभ है? यदि हो तो रण क्षेत्र में मेरे मेरे साथ भिड़ जाओ। इस समय सामने खड़े तो हो जाओ मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा तथा स्वतम धृष्ट प्रतापवान मर्म भन, मर्म जघान अभरतर शरत श्रेष्ठ ऐसा कहकर प्रतापी धृट दुमन ने मरम एवं पैने बाणों द्वारा आचार्य पुत्र को घायल कर दिया ते तुम पंक्ति कृता द्रोणि शराबरा सुगाह रुक्म पुखा प्रसन्नाग्राहकाया अवतारण मध्वर्थि इवोदमा भ्रमराह पुष्पितम ध्रुम सुवर्ण पंख और त्वच धार वाले सबके शरीरों को विदिर्ण करने में समर्थ वे शीघ्र गांी बाण श्रेणीबद्ध होकर अस्वस्थामा के शरीर में वैसे ही घुस गए जैसे मधु के लोभी उद्दाम भ्रमर फूले हुए वृक्ष पर बैठ जाते हैं सोच विदो उन कुणों से अत्यंत घायल होकर मानी द्रोण कुमार पैरों से कुचले गए सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा और हाथ में बाण लेकर संभ्रम रहित हो इस प्रकार बोला धृष्ट दुम नुहूर्तम प्रतिपालय बाढ़क्ष कर दो घड़ी और प्रतीक्षा कर लो तब तक मैं तुम्हें अपने बाणो द्वारा भेज देता हूँ दौड़ रे वाष्य पार्श तम पर छा दिया मास बाण घंता लघु शत्रु वीरों का संहार करने वाले अश्वत्थामा ने ऐसा कहकर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले कुशल योद्धा की भाँची अपने बाण समूह द्वारा धृष्ट दुम को सब ओर से आच्छादित कर दिया द्रोणि द्रोणि पान चाल तन यो वाग्भिरा दर जयत सम्रांगण में अस्वस्था द्वारा पीड़ित होने पर रण दुर्मत पांचाल राजकुमार धृतदुम्न ने उसे वाणी द्वारा डांट बताई और इस प्रकार कहा न जाने से प्रतिज्ञा में विप्रोत्पत्ति तथा च्रोड़म हवा किलमतव्य सुदुर्मते दुर्बुद्धि ब्राह्मण क्या तू मेरी प्रतिज्ञा और उत्पत्ति का वृत्तांत नहीं जानता निश्चय मुझे पहले द्रोणाचार्य का वध करके फिर तेरा विनाश करना है ततस्ताम द्रोणे जीवति संयुगे इमा तो रजनीं प्राप्त अप्रभाता सुदुर्मते निहत्य पितर तेद्यतस्ताम संयुगे नेश्यामे प्रेतलोकाये ते मन से स्थित इसलिए द्रोण के जीते जी अभी युद्ध स्थल में तेरा वध नहीं कर रहा हूँ इसी रात में प्रभात होने से पहले आज तेरे पिता का वध करके फिर तुझे भी युद्ध स्थल में प्रेत लोग को भेज दूंगा यही मेरे मन का निश्चित विचार है यस्ते पार्थे सुविद्वेश या भक्ति कौरवेश ताम दर्श स्थिर हो भूत नी व्य मोह छसे कुंती के पुत्रों के प्रति जो तेरा द्वेष भाव और कौरवों के प्रति जो भक्ति भाव है उसे स्थिर होकर दिखा तू जीते जी मेरे हाथ से छुटकारा नहीं पा सकेगा यो ही ब्राह्मण सृज छत्र धर्मरथोद्ज सहध्य सर्वोक यम जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का परित्याग करके क्षत्रिय धर्म में तत्पर हो जैसा कि मनुष्यों में अधम तू है वह सब लोगों के लिए वध्य है वाक्यम पार्षद क्रोधम आहार यद तीव्रम तेष तेषे चा प्रवीण ध्रुपद कुमार के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर द्विश्रेष्ठ अस्वस्था को बड़ा क्रोध हुआ और उसने कहा अरे खड़ा रह खड़ा रह उसने धृट दुम की ओर इस प्रकार देखा मानो अपने नेत्रों के तेज से उन्हें दग्ध कर डालेगा साथ ही सर्प की भांति फुफकारते हुए अस्वस्थामा ने उन्हें अपने बाणों द्वारा ढक दिया सच्छादमान समोणिराज सत्तम सर्वपाचाल से संतो रथ सत्तम नाकंपत्म स्वीर समुपाश्रिता सायकाश्चिधा स्वास्थ्य मुमोच निवसेठ सम्रांगण में अस्वस्थमा के द्वारा आच्छादित होने पर भी समस्त पांचाल चाल सेनाओ से, से घिरे हुए महारति महाबाहु दृठ कंपित नहीं हुए उन्होंने अपने बल पराक्रम का आशय देकर अश्वस्थामा पर नाना प्रकार के बाणों का प्रहार किया तो पुनः ताम प्राण धूत पड़े रणे निपीड यण घई परस्परम अमर वे दोनों महाधनुरवीर अमरस में भयंकर एक दूसरे पर चारों ओर से बाणों की वर्षा करते और उन बाण समूहों द्वारा परस्पर पीड़ा देते हुए प्राणों की बाजी लगाकर रणभूमि में डटे रहे द्रोणि पार्षद सिद्ध चारण वाति का और धीम के उस घोर एवं भयानक युद्ध को देखकर सिद्ध तथा तो वायुचारी गरुण आदि ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की सरो घए पूरीयकाशम चिशस्था अलक्ष हो समोध्येताम महत्वा सरह सम वे दोनों अपने बाण समूहों से आकाश और दिशाओं को भरते हुए उनके द्वारा महान अंधकार की सृष्टि करके अलक्ष्य होकर युद्ध करते रहे नित्यमान विवरण हे मंडली परस्पर वधे भयकर रण क्षेत्र में धनुष को मंडलाकार करके वे दोनों नृत्य था कर रहे थे एक दूसरे के वध के लिए प्रयत्नशील होकर समस्त प्राणियों के लिए भयंकर बन गए थे चित्रम अयोध्य महाबाहुचित्रघुच सुष्टु संधम सहस्र सह वे वीर सम्रांगण में समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं द्वारा हजारों बार प्रशंसित होते हुए पूर्वक और सुंदर ढंग से विचित्र युद्ध कर रहे थे तो रणे हर्षन। वन में लड़ने वाले दो जंगली हाथियों के समान उन दोनों को युद्ध में जागरूक देकर दोनों सेनाओं में तुमल हर्षनाथ आ गया सिंगना दरवाश्चास ददमुह संकाश सैनिका सब सिंहनाद होने लगा सैनिक संघ ध्वनि करने लगे तथा सैकड़ो तथा सहस्रो प्रकार के रणवाद्य बजने लगे तस्में तो तुम युद्धे भीरूणाम भयवर्धने मुहूर्त अदयुद्धम समूपम तदाबत कायरों का भय बढ़ाने वाले उतुमल संग्राम में दो घड़ी तक उन दोनों का सामना समान रूप से युद्ध चलता रहा तथो द्रोणिन महाराज पार्षद पार्थ्यसारथी सूतम अश्वास्तुत्याभ्य ध्रव दृढ़े महाराज तन द्रोण कुमार ने महामना धृष्ट दुम के ध्वज धनुष छत्र दोनों पार्श्वरक्षक सारथी तथा चारों घोड़ों को नष्ट करके उस युद्ध में बड़े भेग से धावा किया सन्नत अनंत आत्मबल से संपन्न अश्वस्थामा ने झुके हुए गांठ वाले सैकड़ों और सहसत्रों बाण द्वारा उन समस्त पांचालों को दूर भगा दिया ततस्तु सेना पांडवे भर त्रोड़कर्म वासवे पर श्रेष्ठ युद्ध स्तर में इंद्र के समान अस्वस्थाम के उस महान कर्म को देखकर पांडव सेना व्यथित हो उठी सतेन चतम महत्वा पंचाला महारथ त्रिभी अन हत् त्रिणव महारथान द्रोड़ी द्रुपुत्र फालगुनस च पश्यत नास पंचाला महारथी द्रोण कुमार ने पहले सौ बाणों से सौ पांचाल योद्धाओं का वध करके फिर तीन पहने बाणों द्वारा उनके तीन महारथियों को भी मार गिराया और धृष्ट तथा अर्जुन के देखते देखते वहाँ जो बहुसंख्यक पांचाल योद्धा खड़े थे उन सब को नष्ट कर दिया समरभूमि में मारे जाते हुए पांचाल और सिंजय सैनिक अस्वस्थामा को छोड़कर चल दिए उनके रथ और ध्वजा नष्ट भ्रष्ट होकर बिखर गए थे सजीवा सबरे शत्रुन् द्रोणपुत्रो महारथ नाद सुमहानाद तपान तेजो यथा इस प्रकार में शत्रुओं को जीतकर महारथी द्रोणपुत्र वर्षाकाल के मेघ के समान जोर जोर से गर्जना करने लगा स नििहत्य बहुन सूरा व्युगा भस्म कृत पापक जैसे प्रणय काल में अग्निदेव संपूर्ण भूतों को भस्म करके प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार अस्वस्था वहां बहुसंख्यक सूरवीनों का वध करके सुशोभित हो रहा था यदि समूज निर्जित्यरो च्रोणसुतः प्रतापवान्थाद्रो ऋगणान्य वही जैसे देवराज इंद्र शत्रुओं का संहार करके सुशोभित होते हैं उसी प्रकार प्रतापी द्रोणपुत्र अस्वस्थामा संग्राम में सहस्रो शत्रु समूहों को परास्त करके कौरवों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होता हुआ बड़ी शोभा था महाभारत द्रोण पर्व रात्रि युद्ध अस्वस्थाम पराक्रमी षष्टिक शत ब्या इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्क पर्व में रात्रि युद्ध के अवसर पर अश्वत्थामा का पराक्रम विषयक 160वां अध्याय पूरा हुआ